ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है देवी अहिल्या वो लिखा है ना शास्त्रों में भगवान के जो कथा को श्रवण करे उनका पूजन जब करें तो उनका उद्धार हो जाता है पर अहिल्या जो है वो तो पत्थर की शिला है जड़ है तो जड़ का कैसे उधार होगा तो अक्सर लोग सत्संग के अंदर ये प्रश्न कर लेते हैं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 तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं तू तो पत्थर की शिला बन जा अब राम जी के आंखों से आंसू बहने लगे इसलिए राम इसका उद्धार करो भगवान राम ने जैसे ही चरण संप्रच किए और आहेली बन गई वो नारी बन गई वो स्वामी जब इस प्रसंग को गा रहे थे तो रोने लगे और रोते रोते गोस्वामी जी ने कह दिया अस प्रभु दीन बंधु करी अस प्रभु दीन बंधु हरी कारण रहित दयाल तुलसी दास सट ता भज छाड़ी कपट जंजाल जब गोस्वामी जी इस प्रसंग को गा रहे थे रोने लगे तो अपने मन को कह दिया हे सटमन चोल जगत के जंजाल को हो जा राम का बस इसी में हमारा कल्याण होगा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता अहिल्या का उद्धार कर दिया और अहिल्या प्रभु को नमन करती हुई अपने पति लोग को चली गए अब जनक जी के राज्य में प्रभु रामचंद्र जी गए गुरुदेव के संग